नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को और आप सभी जानते हैं सलामी जिंदगी कार्यक्रम हम लोग संडे को एक बजे शुरू करते हैं तो आज संडे है और एक बज चुका है सलामी जिंदगी कार्यक्रम शुरू हो रहा है और आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ पुष्पा सोमानी है, है और सिक्सटी रनिंग में भी बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिव है हेल्दी वेल्दी है तो आप सभी की तरफ से पुष्पा सोमानी जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में धन्यवाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप हमारे इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आए सिक्सटी रनिंग है आपका फिर भी आपकी आवाज़ से लगता है कि आप बहुत हेल्दी वेल्दी हैं और सोशल वर्क अभी भी कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा हाँ। कि आप अपने बारे में बताइए मेरा बचपन जयपुर में मेरी जन्म हुआ था और मेरे दादा दादी और मेरे मम्मी पापा हम लोग सब साथ में रहते थे और बहुत अच्छा समय था उस वक्त हम लोगों का और हम लोग जो, उस वक्त ना तो टीवी था ना मोबाइल था तो हम लोग की लाइफ इतनी इजी थी कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई के अंदर भी हम लोगों को इतना ज़्यादा नहीं बोला जाता था कि पढ़ाई करो जैसे आजकल कर के इतने ट्यूशन और ये सब हुआ करते हैं वैसे पहले नहीं थे नहीं। हम लोग को आराम से जाते थे पाँच साल की उम्र में हमको भेजा गया था स्कूल और फर्स्ट पहली क्लास में हमको एडमिशन करवाया था घर के पास स्कूल था चले जाते थे आराम से आ जाते थे कोई दिक्कत थी नहीं पहले एकदम ईजी लाइफ थी और परिवार भी बहुत अच्छा था हम लोगों का सब लोग संस्कारी परिवार थे शुरू से भगवान को मानने वाले थे हम लोग पूजा पाठ में सब में मेरे दादा दादी बहुत विश्वास करते थे और मेरे को उनके साथ ही रहने का बहुत मौका पड़ा तो मेरे को पढ़ाई के पढ़ाई भी उन्होंने ही उन्हों कर चाहिए था जैसे टेंथ के बाद में पहले टेन प्लस टू नहीं था इलेवन के बाद ही कॉलेज में जाना होता था हम लोगों को अच्छा। तो इलेवन के बाद मेरी मम्मी तो वो थी भाई कि नहीं अब इसकी शादी करेंगे तो इसको <laughs> पढ़ाई छुड़ा दो और घर के अंदर इसका काम सिखाएंगे नौकर चाकर काफी थे तो मेरे को घर में हाथ काम मतलब घर से काम करने की कोई जरूरत पड़ती नहीं थी <laughs> तो फिर मेरी मम्मी का यह था की वे ससुराल में जाके और काम तो करना पड़ेगा तो घर में आपको सीखना ही पड़ेगा तो मेरी दादी जी बोली कि निकाम काम हम इसको ऐसे एस होम साइंस दिला देते हैं ताकि कॉलेज भी ज्वाइन हो जाएगा इसका और होम साइंस के हिसाब से वो खाना बनाना वगैरह सब सीख जाएगी <laughs> तो फिर मेरी दादी जी ने ले जाके मुझे एडमिशन करवाया जयपुर का बहुत अच्छा कॉलेज था महारानी कॉलेज <laughs> उसके अंदर <laughs> और उसके अंदर मेरे को होम साइंस दिलाकर एडमिशन करवा के आए और उसके अंदर मैंने खाना बनाना भी वही सीखा वहाँ सिलाई कड़ाई वगैरह हम लोगों को सब आता था तो वो सब सिखाया उसके अंदर तो वो हम लोगों का इतना अच्छा रहा कि वो अनुभव मेरी जिंदगी में शादी के बाद में मेरे को बहुत काम लगा अच्छे थे जो काम नहीं आता था, था उन्होंने मुझे सब सिखाया बैठ के भाई आप नहीं आया टेंशन मत करो आराम से सब काम सीखो आप मेरे साथ लग के तो उनके साथ मैंने सब काम सीखा हालांकि खाने का ही काम रहता था बाकी तो सब काम मां पियर भी नौकर करते थे ससुराल भी नौकर करते थे अब खाना बनाना थोड़ा आता था थोड़ा मेरी सासू जी ने सिखा दिया था इसलिए शादी के बाद भी मेरे को कोई ज्यादा परेशानी वाले काम नहीं हुआ बिल्कुल भी इजी <laughs> मेरी लाइफ थी क्योंकि पहले इतना बहुत ज्यादा ताम वाली जिंदगी नहीं थी एकदम ईजी गोइंग जिंदगी थी कि जैसा पहन लिया अच्छे से रहते थे अच्छे से पहनते थे घूमते थे फिरते थे ससुर जी के साथ पिक्चर भी जाते थे हम लोग मम्मी पापा हम सब साथ मिलके के हाँ और हस्बैंड तो सीए कर सीए की पढ़ाई मेरी शादी के बाद में ही उन्होंने करी बीकॉम किया जी और हम हम लोगों लोगों ने जब की सगाई हुई थी तो मेरे दादा ससुर मेरे को देखने आए थे उन्होंने देख के मेरे को मेरा गले में चैन पहना दिया था और मेरे हसबैंड ने देखा भी नहीं था वो अहमदाबाद में हमारा ऑफिस था मेरे ससुर जी का वहाँ वो सीए की जॉइन कर रखा था उन्होंने पढ़ाई वगैरह फोन पे इन्फॉर्म किया कि तेरी सगाई हो गई है तो उन्होंने कहा बस सगाई हो गई अब तो मैं लड़की देखने नहीं आऊंगा ठीक है <laughs> तो हम लोग पहली बात शादी के टाइम ही मिले तो अच्छा, इतनी अच्छा, अच्छा। हाँ और बहुत अच्छे मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं बहुत खूबसूरत है मेरे से भी बहुत सुंदर से <laughs> तो मतलब ये इससे ये शिक्षा मिलती कि आजकल की जो बच्चियां बोलती हम देखेंगे हम पसंद करेंगे मम्मी पापा भी अपने लिए जो पसंद करते हैं बहुत अच्छा पसंद करते हैं और अच्छा परिवार और अच्छा लड़का ही देख के अपने को शादी करते हैं तो इसलिए माँ बाप है तो अपने को पूर्ण विश्वास करके उनके हिसाब से ही अपने को करना चाहिए अपनी लाइफ अच्छी हो वही उन्हीं के हिसाब से करोगे तो अच्छी जाती है और आजकल जो ज्यादा पढ़ के लड़कियाँ कहती है हम लोग कमाने जाए वो मैं मैं पर्सनली कम पसंद करती हूँ हालांकि मेरी बहू में है दो वो भी अपना कुछ कुछ करती है एक तो सीए है वो ऑफिस जाती है बड़ी वाली है जो उसको फैशन डिजाइनर है तो वो अपने फैशन का काम रोटी काम करती है पर उनको शौक है इसलिए मैं कर तुम्हारे को शौक है तो करो दोनों बेटे सीए हैं तो मेरे पति भी सीए हैं तीनों ऑफिस में ही काम करते हैं एक ही ऑफिस हमारा एस आर सोमानी एंड कंपनी करके सीए यहाँ सूरत के अंदर वहाँ पे बैठ वो लोग तीनों साथ में बैठ के काम करते हैं हमारी तीस साल पुरानी फर्म है अच्छी है और बहुत अच्छी ला दस साल मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि मेरे पति का ये था कि मैं अपने ही हिसाब से मैं पैसा कमा के ही सब काम करूँगा पापा जी के पैसे से मेरे को नहीं लेना कुछ भी तो हम लोग जब तो सूरत आए थे तो हम लोग बिल्कुल सीए करके हम लोग पहले ये आ गए थे फिर मैं बाद में छह महीने बाद में आई थी और उसके बाद में इन्होंने जो हम लोगों के तीन चार साल निकले वो थोड़ा स्ट्रगल के निकले थे क्योंकि इन्होंने शुरू में अपना पापा जी के ऑफिस में ही किया था पर उसके अंदर उन्होंने उन, उन, उन एम्प्लॉ की तरह उन्होंने ज्वाइन किया था मैं हाँ, हाँ, मेरे ससुर जी की बहुत इच्छा थी पार्टनर बन बनाना तो मतलब वो जो तीन साल हमारे चार साल निकले वो थोड़े ज्यादा स्ट्रगल के निकले उसके बाद में धीरे धीरे सब अच्छा हो गया और आज हम लोग खूब आराम से है और मैंने दो हजार छियासी में महेश्वरी महिला मंडल मैंने और विमलाजी साहब है उन्होंने मिलकर बनाया था और बहुत अच्छा चल रहा हमारा आज जो महेश्वर महिला मंडल उसके अंदर वो अध्यक्ष बनी थी और मैं सेक्रेटरी बनी थी नौ साल उसमें मैं सेक्रेटरी का मैंने उसमें काम किया और अभी मैं मुस्कान महिला मंडल हमने एक और बनाया माहेश्वरी मुस्कान महिला मंडल उसकी मैं आज उपाध्यक्ष हूँ अभी क्या बहुत अच्छी बात आपने बताया सोमानी जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके आपकी बातें सुनकर और आशा करता हूं कि हमारे सभी सुनने वाले भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं जो इस वक्त सलामी ज़िंदगी को उन्हें भी अच्छा लग रहा है आपके जीवन के कुछ खास अनुभव उन तक पहुंच रहे हैं और वो भी अपने जीवन में चिंतन कर रहे होंगे कि इनका जीवन भी हमारे जैसा ही है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने कहा जयपुर में आपकी पढ़ाई वगैरह हुई तो आज पचपन साल पहले शायद आपने स्कूलिंग किया होगा क्योंकि आज अभी आपका सिक्सटी रनिंग है तो पचपन साल आग पहले जयपुर में जो स्कूलिंग था और आज जयपुर में अगर कभी गई हो या पता तो पड़ता ही होगा क्योंकि आपका आपका घर ही है पता चलता ही है कि जयपुर में किस तरह का एजुकेशन सिचुएशन आज है तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो बताइए आपके टाइम पे स्कूलिंग कैसी थी आज स्कूलिंग कैसा है पहले के स्कूलिंग में राजके में थोड़ा सा ये चेंज आ गया की जो हम लोग के टाइम स्कूलिंग था वो इतना ज्यादा इंग्लिश का नहीं प्रिफ्रेंस रखते थे की भाई हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े उन स्कूलों में भी हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े थे पर आज वही जो हम लोग के स्कूल है विद्या मंदिर वगैरह जिसमें मैंने टेंथ तक पढ़ा है वही आज इंग्लिश मीडियम में चेंज हो गया और हर तरह से मतलब काफी बच्चों में भी चेंज आया है एडमिशन में भी चेंज आया है पहले एकदम इजिली एडमिशन हो जाते थे आजकल काफी इंटरव्यू लेके और डोनेशन वगैरह भी थोड़ा हो गया है वो सब करके लेते हैं बच्चों को उसके अंदर तो ये अच्छा अच्छा हाँ तो दसवीं तक में आपके जो टीचर रहे होंगे बहुत सारे लेकिन कोई एक हाँ। अच्छे टीचर के बारे में जो आपको अच्छा लगता है उनके बारे में बताइए हाँ जी मेरी एक टीचर थी मृदुल्ला बहुत अच्छी थी हिंदी की टीचर थी वो और मुझसे वो बहुत प्यार करती थी क्योंकि मैं हिंदी के अंदर होश्यार रहती थी हमेशा तो वो मेरे से प्यार भी बहुत करती थी और मुझे वो पसंद भी बहुत थी और अगर कोई डिफिकल्टी किसी भी बच्चे को होती थी तो वो बहुत इजीली हम लोग को समझाती थी और अच्छे उदाहरण देकर समझाती थी और एकदम सिंपल और साधन साधारण थे आंटी और बहुत अच्छी थी और मेरे को उन लोगों से एक लोग जैसे पिकनिक उतरने का काफी शौक था <laughs> तो मेरे को जो मैं ऊपर मैं से नीचे गिरी उन्होंने मेरे को पकड़ लिया तो मेरा मेरे को इतना अच्छा लग गया है कि आज मेरी मम्मी भी होती तो यही काम करती मेरे साथ तो <laughs> <laughs> बहुत ये मेरे को टीचर हाँ जी जी बहुत ही अच्छा जो यादगार पल है आपने सुनाया और कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पर हमें कोई संभाल लेता है तो बड़ा अपनापन लगता हाँ। है तो वो अपनापन आपको अपने हिंदी टीचर में लगा चलिए आगे हाँ। बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जयपुर से बिलोंग करते हैं तो जयपुर की जो लोकल भाषा है उसकी कुछ बातें हमें सुनाइए वहाँ की जो मेटास हैं राजस्थान के काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं और हम आबू में ही हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में कुछ बातें बताइए आप कोई सवाल करिए मैं उसका जवाब को मारवाड़ी में दूँगी आपको प्रश्न जी चलिए बहुत अच्छा लग रहा है खम्मा घनी आपको और हमारे शो में आए इसलिए और मैं चाहूँगा की आप अपने जो आदर्श व्यक्ति हैं, किसको आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं उनके बारे में आप मारवाड़ी में बताइए अपने लोकल भाषा में बिल्कुल बिल्कुल मैं मेरा मेरे मारा पिताजी ने और मेरा दादी जी ने मैं आदर्श मान मेरे पिताजी बहुत सरल और एकदम सीधा है वो भगवान को बहुत मानते हैं हर भगवान ने माने थे वो भगवान के ऊपर ही विश्वास करे थे कोई भी दिन मेरे छोटे भाई अचानक एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था उनका डेथ हो गई थी उनकी हम लोग तो, लो। तो उनको एक ही लगा कि प्रभु की यही यही इच्छा की बहुत छोटी उम्र मेरा भाई मारो भाई जर कुछ हो तो मेरा पिताजी हमारा आइडियल मेरा दादी जी हमारा आइडियल छे की वहां में इतनी हिम्मत थी की कोई भी काम हो तो आगे होकर हिम्मत से काम करता पूरा परिवार वाला ने मान वह वहाँ के पीछे जाके वे जो बुआ जी कह दे ला या दादी जी कह दे वो काम सही चे माँ के वास्ते तो मैं मारा दादा मारा पिताजी और मारा दादी जी दो मारा आइडियल मेरी जिंदगी में पुष्पा सोमानी जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और लोकल भाषा में आपने फील कराया हमारे सभी राजस्थान के जो श्रोता सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि पुष्पा सोमानी जो है हमारी जयपुर की है और वो अपनी भाषा में कुछ बातें बताती हैं तो अच्छा लगता है तो आपके आदर्श जो आपके पिताजी और दादी रही जिनके साथ आपका काफ़ी समय व्यतीत हुआ और एक बहुत ही दुखद प्रसंग आपने बताया कि आपका जो छोटा भाई है उनका एक्सीडेंट में ये हुआ तो वो एक दुखद घटना जो है आपके जीवन में घटी तो वाई आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में काफ़ी ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं यादें आज भी हमें जो है कहीं ना कहीं हमें अपने आदर्श व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देता है हमें याद दिलाते हैं उन लोगों की जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है तो मैं चाहूँगा पुष्पा सोमानी जी अभी एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया है तो ब्रेक में हम लोग एक गाना सुनाते हैं तो आपको कौन से गीत पसंद आते हैं मुझे मुझे मारवाड़ी गीत पसंद आता है बहुत तो एकात हाँ मारवाड़ी की जो पसंद है आपको उसका एक लाइन जरूर सुनाइए। मैं अच्छा मैं सुनाऊंगी ठीक है सुना बीच पड़गा मारा मारू जी पड़गा मारा मारू जी मैं पालू कइया का टूली बस <laughs> मैं इतना सुना पाऊंगी <laughs> मेरी आवाज अच्छी नहीं है <laughs> सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए पुष्पा जी बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और मैं चाहूंगा कि ये गीत आपको जो है क्यों पसंद आता है क्या भाव है इसमें इसमें आ... भाव तो ये है कि अपने अपने पति को अपने हम लोग जो गनगोरों के टाइम पे ये सब सिंझारों के अंदर गीत गाते हैं कि अपने पति को हम लोग कैसे जाते हैं कैसे हम लोग उनको इम्प्रेस करते हैं वो हम लोग को कितना चाहते हैं उसके हिसाब से ये सब गीत बनाया गया मुझे डांस का भी बहुत शौक है तो ये ये इस गाने में डांस भी अच्छा होता है इसलिए मैं को तो दोनों ही चीज इस गाने में अच्छी लगती है जी पुष्पा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको गीत और नृत्य दोनों ही पसंद है तो इस गीत के माध्यम से आप अपने भाव भी प्रकट करते हैं और आप अपना नृत्य भी इस इस गाने पे करते हैं तो ये एक अच्छी बात है तो बहुत ही अच्छा फील आपने कराया गीत के माध्यम से अपने भावों को सुनाया और आशा करता हूँ कि अभी जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो हमारे श्रोता जो राजस्थान और गुजरात के हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी पसंद आ रहा होगा तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमामी ज़िंदगी इस, इस कार्यक्रम में हमारे साथ पुष्पा सोमानी जी हैं जयपुर से और बात कर रहे हैं हम लोग उनसे बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं तो जैसे कि आपने कहा अपने अनुभव में एक बात आपने थी कि तीन साल हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग वाला रहा जयपुर से आप सूरत जो आना हुआ आपका और आप पर्सनली जो खुद का एक बिजनेस आपके पति देव करना चाहते थे जिसके वजह से वो जो सिचुएशन है तीन साल में ऐसे कौन सी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हाँ जी वो अब मैं क्या बहुत अच्छे घर से पियर से भी अच्छे घर से थी मेरा ससुराल वाला परिवार भी बहुत अच्छा घर से था तो मुझे पैसे की और हाथ कमी नहीं थी और हाथ से काम करने की आदत नहीं थी जब मैं यहाँ आई तो मेरे लिए दोनों ही चीज हो गई थी थी कि मेरे, मैं तो नौकर भी नहीं रख सकती थी, क्योंकि इनके पास प्रॉब्लम तनख्वाही मिलती थी इनको और हम लोग आए जब भाड़े के मकान में रहते थे हालांकि मेरे ससुर जी ने बहुत बोला था कि मैं मकान खरीद के देता हूँ तू आराम से रह पैसे की कोई कमी मत रख मैं इसके पिताजी को क्या जवाब दूंगा मेरी बहू के पिताजी को कि मैं इसको लेके आया था और मैंने इसको कहाँ बेच के कहाँ कैसे रखा पर मेरे पति की एक जिद थी कि नहीं पापा जी मैं खुद अपने हाल से और वो ही कमा के और हम अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे आप हमको दे दोगे तो हम लोग इतना नहीं कमा पाएंगे और वो बात सच्ची है कि उन, उन उस वक्त हम लोगों ने तीन साल स्ट्रगल कर लिया तो आज उन उनको एकदम वो जोश था कि मेरे को कमाना है मेरा कमा की कमाई का ही मुझे मकान भी लेना है और सब कुछ मेरे बेबी को भी वही कर देना है तो वो करने वो उस जुनून से उन लोगों ने अच्छा कमाई करी और आज वो बहुत अच्छी पोजीशन में है तो मेरे ससुर जी को बहुत खुशी होती है वो आज भी है मेरे ससुर जी जोधपुर रहते हैं मेरे देवर देवरानी के साथ में और उनको बहुत अच्छा लगता है की चलो उस वक्त नहीं लिया पर उस वक्त में हमको बहुत तकलीफ होती थी पर आज जिस स्टेज पे ये पहुँच गया है तो हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगता है कि आज जिसने अच्छा अपना बिजनेस सेट कर लिया दोनों बच्चों को सेट कर दिया सब कुछ कर लिया ऐसा तो वो पैसे और नौकरी के, के रहती थी <laughs> चलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया मैं आशा करता हूँ कि सभी को पसंद आता है जब भी हमारे जीवन में इस तरह के पड़ाव आते हैं जीवन परिवर्तनशील होता है जहाँ पर हमें हर समय कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है और जब जीवन का जो एक मुख्य पड़ाव होता है जहाँ पर हम अलग हो जाते हैं और अपने आप को साबित करने के लिए जद्दोजहद मेहनत करते हैं और आपने भी बहुत मेहनत की और आपको जो घर का काम या फिर जो भी है भाड़े के घर में रहना और सब कुछ देखना ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था आपको और आप तीन साल वैसे एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़े और आज अच्छे मुकाम पे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने एक बहुत ही अच्छा एक समय को पार किया जिसके बाद आपने एक सुनहरा पल को अनुभव किया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और जीवन में जैसे कि हम लोग काफी चीजें जो है व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं वस्तुओं से प्रभावित होते हैं तो आपके जीवन में आप किन से प्रभावित ज्यादा होते हैं या किन वस्तुओं को ज्यादा अप्लाई करते हैं जैसे महिला है तो साड़ियों की या फिर सोने की ऐसी कई चीजें उनको पसंद आती है उसको अपने कबाट में भर के रखती है तो आपको कौन सा चीजें पसंद है या कौन व्यक्ति के स्वभाव मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है और मैं ज्वेलरी में खरीदती रहती हूँ और साड़ियों का भी मुझे बहुत शौक है तो ये दोनों चीज शौक कमजोरी है मैं जाती हूँ किसी और के लिए खरीदने और खुद के लिए भी थोड़ी शॉपिंग करके ले आती हूँ आज भी यही स्थिति है कि जाती हूँ कोई और के दिलाने और मैं अपने लिए भी शॉपिंग करके आ जाती हूँ तो मेरे को ज्वेलरी और साड़ियों का बहुत शौक है <laughs> <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया अपनी दिल की बातें हमारे साथ शेयर किया इसलिए धन्यवाद शुक्रिया आपको और आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि हम लोग फिल्म देखते हैं आप फिल्म देखते हैं क्या बहुत कम जाते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी शौक नहीं है पिक्चर देखने का और मुझे भी इतना शौक नहीं है तो हम लोग कम ही जाते हैं दो चार महीने में कभी एक बहुत अच्छी कॉमेडी पिक्चर आती है तो देखते हैं की हम लोग को इतना शौक नहीं है घूमने का मंदिर जाने का ये सब शौक है वो हम लोग करते हैं संडे के संडे जाते हैं साथ में ऐसा अच्छा तो घूमने वाला जो शौक है आपका जैसे कि मंदिर या फिर ये सब चीजें देखने का तो हाल ही में इस इस साल में कहाँ कहाँ आप गए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हम लोग इस साल पिछले साल एक तो दामेश्वरम वगैरह घूम के आए थे और अभी हम लोग मथुरा वृंदावन साल में दो तीन बार ट्रिप कर लेते हैं और राजस्थान मेरा बहुत जानने का काम पड़ता है क्योंकि मेरा पियर और ससुराल वही है और नाथ द्वारा मथुरा वृंदावन ये मेरी खास जगह जाने की तो मेरे पति को भी वहीं जाते हम लोग साथ में जाते हैं और साथ में वापस आते हैं और ज्यादातर धार्मिक स्थलों पे हम ज्यादा जाते हैं बजाय दूसरे हिल वगैरह की जगह हाँ, हम लोग शादी होके भी हनीमून पे हम लोग चारधाम बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री यमुनोत्री गए थे <laughs> <laughs> क्या बात है बहुत ही अच्छी बात और मुझे लगता है कि अभी अगर ये हमारे युवा साथी सुन रहे तो वो भी मुस्कुरा रहे होंगे आपकी बातों से तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है और जिस तरह से आपने मथुरा वगैरह देखा है बहुत बार गए हैं तो वहाँ की जो खास पहचान है जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए मैं मेरे, मेरे इष्ट गिर वहाँ के जो गोवर्धन पर्वत उठाए थे गिरिराज भगवान जो जतिपुरा में है आज वहीं दूध यहाँ दहराया जाता है वो मेरे इष्ट है और वहाँ मैं जाती हूँ वहाँ में जैसे वहाँ का कंडवारा वगैरह होता है जमुना जी वहाँ मथुरा में जमुना जी का गोकुल में जमुना जी का पूजन होता है वो हम लोग करते हैं और वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करते हैं और निधि वन के अंदर सुबह जल्दी जो पांच बजे के दर्शन होते हैं वहाँ के जो रात भर भगवान रास् वगैरह करके और जो सुबह हम लोग को जो वहाँ के अस्तित्व मिलते हैं है जो आज जैसे ये ने आज रास करके ये चीज ऐसे रखी है ये ऐसे रखी है वो सब देखने का मुझे बहुत शौक है और वो हम लोग वहाँ जाते हैं हर साल जाते हैं और देखते हैं वहाँ दर्शन करते हैं हम लोग को अच्छा लगता है और इष्ट देवराज जी का मेरे को बहुत है वहाँ मैं जाती तीन दिन और में दो तीन बारे तो भी जाती हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जिस तरह से आप जमुना जी के यहाँ जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो एक भक्ति हाँ। गीत जो आपको बहुत पसंद आता है वहाँ जाने के बाद हमेशा सुनते हैं तो उस गीत की कुछ लाइने जरूर बताइए अच्छा सुन गिराजी का है, और वो भक्ता बिलासा चरिता अनुसारी दुग्धा दिचर यशोवारी कुमारिकानंदितरी मामा प्रभुषी गिरिराज धारी मामा प्रभु श्री गिरिराज ये मेरे को अच्छा लगता है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा भजन आप सुना हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो be ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ पुष्पा सुमानी जी हैं जो जयपुर से बिलोंग करती हैं और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई और बहुत ही प्यारा सा भजन भी उन्होंने सुनाया अभी तो आइए आगे बढ़ते हैं और पुष्पा जी मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के वर्तमान समय को देखते हुए लोगों का जो जीवन है या हमारी युवा पीढ़ी है वो किस ओर जा रहा है आपको क्या लगता है कि इनको कहीं न कहीं कुछ जो शिक्षा या कुछ जागृति की जरूरत है या ये लोग ठीक है आपको कैसे लगता है नहीं इन लोगों को तो जागृति की जरूरत इनसे ज्यादा इनके मदर पेरेंट्स को ज्यादा जरूरत है जागृति की उन्होंने इतनी ज्यादा छूट दे रही थी आज के बच्चों को अगर पेरेंट्स थोड़ा स्ट्रिक के उनको नाच कहना सीख जाएंगे तो थोड़े बच्चों को में सुधार आएगा और बच्चे थोड़े अच्छे संस्कारी बनेंगे और आजकल के बच्चों को पेरेंट्स को ये लगता है कि सारे सब चीज मेरे हमारे बच्चों को आ जानी चाहिए तो इतनी स्ट्रगल लाइफ हो गई है कि बच्चे जो बचपन होता है वो तो एकदम भूल गए हैं तो इसलिए पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हम लोगों को बराबरी नहीं करके और हमारे बच्चे जैसे इजी रहे उनका बचपन बचपन जैसा ब, बीते वो उनको सोच के और उस हिसाब से अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए परिवार के संस्कार देने चाहिए क्योंकि परिवार में बच्चा रह पाता है सुबह स्कूल जाता है आता ट्यूशन चला जाता है फिर कोई आ, क्लास ज्वाइन कर लेता है कभी बैडमिंटन कभी क्या कभी क्या तो पूरा दिन आता है फिर खाना खा के रात को सो जाता है तो उसको पारिवारिक से परिवार में क्या चीजें क्या त्योहार होते हैं क्या कैसे होता है कुछ उनको पता नहीं रहता दिन भर बाहर रहते हैं तो इसलिए बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को जरूरत है कि वो अच्छा संस्कार बच्चों को देवे और इतना ज्यादा उनपे बर्डन नहीं डाले कि उनका बचपन खत्म हो जाए मेरा सीखने का। पुष्पा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आज के युवा साथियों को आपने बहुत ही अच्छी बात बताई और ख़ास उनके माता पिता को ताकि बच्चों को इतना ज़्यादा छूट ना दे कि वो गलत रास्ते पे चले जाए और ऐसा भी ना हो कि वो कुछ सीखे नहीं सीखे भी लेकिन आ, कुछ उसमें बंधन भी हो ताकि वो आ, ब्रेक लगे उनके नेगेटिव एनर्जी को और वो माता पिता के कहने अनुसार चले और सीखे भी मना दोनों चीज़ें होनी चाहिए ऐसी आपके भाव थी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आप महिला संगठन से जुड़ी हुई हैं और दोनों संगठन में आप काम करते हैं तो ये महिला संघ बनाने का जो ख्याल है आपको कब और कैसे आया और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई उसके बारे में बताइए हाँ, हम लोग मैं मेरी एक फ्रेंड विमला जी साहब उनको भी सब लोग जानते हैं वो आज इंडिया के पोस्ट पर भी रह चुकी हैं तो वो उन, उन वो में हम लोग मिलते रहते थे आस पास, पास में रहते थे तो एक हमारे जो ऑल इंडिया के महामंत्री थे वो सूरत आए थे तो यहाँ पे कोई महिला मंडल नहीं था तो उन्होंने हम लोगों को बोला कि आप यहाँ महिला मंडल बनाइए और बना के अच्छे अच्छे प्रोग्राम दीजिए जैसे कुकिंग डेमोस्ट्रेशन कोई जैसे संस, बाल संस्कार शिविर और इस टाइप के पहले तो यहाँ जब हम लोग सूरत आए थे तो उस वक्त अच्छे डॉक्टर्स भी नहीं थे अच्छे हॉस्पिटल्स भी नहीं थे तो उन लोग का था कि भाई ऐसे आप बाहर से डॉक्टर्स बुलाओ कैंप लगाओ और गाँव में आजू बाजू में जाके तो वो हम उन्होंने हमको प्रेरणा दी और उस प्रेरणा से मिलके मैंने मैनेर विमला विमला जी साहू ने ये महेश्वर महिला मंडल बनाया हम दोनों ने मिलके और फिर घूम घूम के हम लोग ने कम कम से कम एक साल हम लोग घूम के और हमारे महेश्विरी बहनों को मेम्बर बनाया और उसके बाद में धीरे धीरे धीरे पहले घर से पैसा भी डाल के कोई प्रोग्राम करते थे तो हम लोग अपने पैसे से प्रोग्राम करते थे और अपनी ही जगहों पे करते थे जैसे कभी उनके बंगले पे कर लेते थे कभी मेरे फ्लैट पे कर लेते थे और ऐसे करके हम लोगों ने ये बढ़ाया आज उस महिला मंडल में हमारे 800 लेडीज मेंबर हैं और बहुत अच्छा चल रहा है और अभी हमने मुस्कान दूसरा बनाया जो फोर्टी फाइव से आपके लिए है 45 फाइव से अब जो लेडीज़ हैं वो इसमें मेंबर बन रही हैं और वो भी बहुत अच्छा चल रहा है दो तीन साल हो गए और अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी प्रेसिडेंट भी हमारी सरला मालूम है मैं उपाध्यक्ष हूँ हम सब ने मिल बहुत अच्छे अच्छे काम किए इसमें भी और इसके अंदर हमने चौपाल टाइप बहुत अच्छे काम डाले हैं कि लेडीज को इकट्ठा करते हैं उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं उसके लिए हम लोग उसके जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाते हैं और वो ऐसा प्रोग्राम हम लोग देते हैं आजकल पुष्पा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से महिला मंडल की स्थापना हुई और आप उसमें किस तरह से योगदान देते रहे उसके बारे में आपने बताया तो काफी समय हो गया है आप महिलाओं के साथ रहकर उनकी बातें सुनते हैं तो ज़्यादातर महिलाओं का जो प्रॉब्लम है वो क्या होता है और उसको कैसे आप ख़त्म करते हम लोग जैसे महिलाओं का ज्यादा प्रॉब्लम तो ये आजकल तो क्या बीमारी ये शारीरिक प्रॉब्लम्स और ये ये ज्यादा रहती है 45 के अफ वालों की तो और जो कम एज की लेडीज रहती हैं उसमें संस्कार जैसे बाल संस्कार शिविर वगैरह आते हैं या उनको ट्रेनिंग देते हैं हम बहुओं को ट्रेनिंग देते हैं कि बहु कैसे रहना चाहिए घर में कैसे सासरों के साथ एडजस्ट करना चाहिए वो सब परिवार के साथ उसके लिए हम लोग सब लोगों को जो एक्सपर्ट होते हैं उनके हम टॉक शो टाइप करते हैं और उन टॉक शो से उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है सॉल्व करते हैं या आजकल जो बच्चियाँ ज़्यादा पड़ जाती हैं वो भी इस में एडजस्ट नहीं कर पाती हैं तो उनके लिए भी हम लोग काफी काम करते हैं कि जैसे कोई नई एडजस्ट हो पा रही है तो उस, उससे मिलते हैं उसकी क्या प्रॉब्लम है उसको करते हैं या हम लोग से नहीं होते तो किसी और दूसरे को बुलाके फिर उनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराके उनके घर अगर वापस अच्छे जम जाते हैं तो हम लोग हमको बहुत अच्छा लगता है की चलो सेट हो गए बच्ची <laughs> ऐसा हाँ जी जी, जी।, हाँ जी।, जी बहुत अच्छी बात बताए आप Uh, क्योंकि महिलाओं के साथ आप काम करते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स अगर बताते हैं तो हमारे इस वक्त राजस्थान और गुजरात के जो लोग अभी सुन रहे हैं उन्हें भी इस तरह की प्रेरणा मिलेगी कि जो प्रॉब्लम है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं आपने बहुत ही अच्छी बात बताया जो एक्सपर्ट्स होते हैं या डॉक्टर्स है या फिर जो सोशल वर्कर है ऑर्गेनाइज करते हैं उनको बुलाते हैं तो सामाजिक प्रॉब्लम बहुत दूर करते हैं हम लोगों से सबसे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए आगे बढ़ते हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ पुष्पा सुमान जी जुड़े हुए हैं जो जयपुर से बिलोंग करती हैं और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अभी वर्तमान में वो सूरत में सेटल हैं तो सूरत में उनका एक बिजनेस भी है और उनके सारे बच्चे और पतिदेव अच्छी तरह से बिजनेस कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा सूरत के बारे में कुछ बताइए हमारे सभी राजस्थान वालों को सूरत के बारे में पता चले सूरत में ऐसी एक खास बात है आज से पहले मैंने कहीं बचपन में सुना था सूरत में साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं या कपड़े बहुत अच्छी मिलती हैं तो कुछ ऐसे ऐतिहासिक जो बातें हैं सूरत की वो बताइए Yeah. सूरत डायमंड नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है और सिल्क सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है यहाँ का डायमंड का बिजनेस भी बहुत अच्छा है पूरे वर्ल्ड में सूरत से डायमंड जाते हैं और सिल्क सिटी के नाम से है तो यहाँ की साड़ियाँ भी पूरे इंडिया में क्या और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट भी होती है सब जगह बाहर भी जाती है सा, साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं हर तरह की साड़ियों का यहाँ व्यापार है और आजकल तो शूटिंग शर्टिंग का भी शुरू हो गया व्यापार और बाकी यहाँ देखने के लिए चीज अपने डूमस एक है जो समुद्र का किनारा है वो बहुत अच्छी जगह है और यहाँ मतलब ज्यादा घूमने की जगह नहीं है पर हाँ व्यापार के दृष्टि से बहुत अच्छी सिटी है और पूरे इंडिया से लोग यहाँ रहते हैं सब जगह से जहाँ ऐसे कोई जगह नहीं है कि वहाँ से स्वागत का लोग सूरत में अपने को नहीं मिले सब इंडिया के पूरे लोग मिलते हैं हाँ जी और राजस्थान तो आधा राजस्थान है जब मतलब हम जिस एरिया में रहते हैं ऐसा लगता नहीं गुजरात में रह रहे हैं ऐसा लगता हम लोग राजस्थान में ही रह रहे हैं हाँ <laughs> जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया सूरत की अपनी ख़ूबी है जहाँ पर पूरे भारत भर के लोग वहाँ पर रहते हैं और बिजनेस सिटी है इसी वजह से लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए ज़्यादातर आते हैं और आपने बहुत अच्छी बात बताया ये खास सूरत जो है डायमंड्स और सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है आज भी लोग इसका बिजनेस करते हैं और बहुत ही पॉपुलर है कपड़ों में और इसमें डायमंड में तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में बहुत सारे पल आते हैं खुशी के पल भी आते हैं गम के पल भी आते हैं तो मैं चाहूँगा बहुत ज्यादा खुशी आपको कब हुई थी और किस वजह से हुई थी उसके बारे में बताइए मेरे को सबसे सबसे ज़्यादा ख़ुशी हुई थी सबसे पहले जब मेरा मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी <laughs> उसके बाद में मेरे बच्चे की शादी के टाइम मुझे बहुत खुशी हुई थी ये दो पल मेरे लिए बहुत अच्छे लगे मेरे को बहु में दोनों बहुत अच्छी आ गई और दोनों बच्चों की मेरी शादी बहुत अच्छे से हो गई थी और मैं दाद, दादी भी बन गई मेरे पो, मेरे जब फर्स्ट पोती हुई थी तो मेरे को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त हुई थी मेरे लड़का उससे बाद में उससे ज्यादा खुशी मेरी पहली पोती के टाइम हुई थी मेरे <laughs> <laughs> <laughs> उसका नाम भी मैंने खुशी रखा फिर क्या बात है क्या बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने अपनी पोती का नाम खुशी रखी है तो खुशी के लिए एक गाना डेडिकेट कीजिए आप अपने दादी होने के नाते खुशी के लिए अपनी पोती के लिए एक गाना बताइए मेरे घर आई एक नन्नी परी मेरे घर आई एक नन्नी परी पर मेरे इसके आगे खिलाई नहीं आती है आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए चलिए पुष्पा सोमानी जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है अपनी पोती के लिए खुशी के लिए तो खुशी अगर सुन रही है तो हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआएं उनकी चलिए आगे बढ़ते हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लगता है जब दादी अपनी पोती को याद करती है उसके लिए गाना डेडिकेट करती है तो ये सबसे बड़ा खुशी का पल है जीवन का एक यादगार पल है तो आप अपने जीवन में ऐसे यादों के पलों को याद रखिए और खुश रहिए ऐसी शुभाषा के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और मैं कहूँगा कि आप दादी होने के नाते खुशी जब छोटी थी बहुत तो उस समय उनको कहानियाँ कौन कौन सी सुनाई आपने थोड़ा सा बताइए उनके लिए कौन सी कहानी आप सुनाते हैं हाँ जी मैं कहानियों में क्या, मैं रोज भागवत का पार्ट ताकि बच्चे के अंदर अपने संस्कृति का उसको ज्ञान हो उसको ये पता चले की भागवत क्या चीज है कौन भागवत में कौन कौन पार्ट होते हैं क्या क्या होता है वो सब मैंने उसको तो वो पूछ सुनती थी और उसको वापस का क्वेश्चन भी पूछती थी माँ ये कैसे हुआ माँ वो कैसे हुआ तो मैं सब उसको बताती थी और मैं कहानी वही सुनाती थी बाकी और कहानियां मुझे आती नहीं थी तो मैं भागवत जो भी पार्ट करती थी उसके अंदर जो भी अच्छा पार्ट होता था मैं उसको जरूर सुनाती थी रात के टाइम एक भागवत की कहानी एक सुनाई जो आपने सुनाई हो अपनी पोती को खुशी को <laughs> मैंने प्रहलाद की सुनाई थी उनको एक बार तो कि भाई ऐसे बोले एक राक्षस राक्षस के घर में भी आ, एक धार्मिक बहुत अच्छा संस्कारी पुत्र पैदा हो सकता है उसका मैंने सुना था कि मैं एक प्रहलाद जी थे उनके पिता हृणय कश्यप थे तो वो बहुत क्रूर राक्षस थे वो भगवान के एकदम खिलाफ थे और प्रहलाद जी थे वो पूरे भगवान को मानने वाले थे वो स्कूल भी जाते थे तो हालांकि वो, वो दूसरी चीजें पर पर जब गुरु इधर उधर होता था तो वो सब बच्चों के साथ में बैठ कर सत्संग करते थे तो जब उनके पिताजी को पता चला की वो अभी पढ़ाई के अंदर मतलब ये भगवान जो मेरे दुश्मन है उन्हीं को वो याद करता है और उन्हीं की वो सब कहानियां करता है कीर्तन करता है तो उन्होंने उस, उसको मारने की बहुत कोशिश करी थी पेड़ पहाड़ से गिराया था उसको उस पहाड़ से गिराया उसको हर तरह से मतलब कई तरह से उनको कष्ट दिए गए और उसके लास्ट में तो उनको मतलब ये तक कहा कि अगर तेरे भगवान है तो कम कैसे तेरे को कैसे बचाते मैं भी देखता हूँ और जो ही उसने प्रहलाद उन्होंने हमला किया कि भगवान खंबे के अंदर से निकले नर्सिंग के रूप में और नर्सिंग के रूप में निकलकर उन्होंने प्रहलाद जी की रक्षा करी तो इससे उसको ये सिखाया गया कि प्रभु भगवान ही सब कुछ रक्षा कर सकते हैं बाकी कोई की ताकत नहीं है कि अपने को कुछ करे और अपन को भगवान का याद करते रहना चाहिए भगवान ही तो कण में हर जगह भगवान बसते हैं और हर जगह से तेरी कहानी भी आपने है। और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बातें पसंद आ रही है और उन्हें भी अच्छा लग रहा है की हम कैसे अपने जो छोटे बच्चे है उनको संस्कारी बनाने के लिए शास्त्रों की भागवत की पुराणों की कहानी अगर हम लोग सुनाते हैं तो वो हमारे जीवन में एक बेस बन जाता है बच्चे के जीवन में धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहती है और बड़ा होकर वो संस्कारी व्यक्ति बनता है तो ये बहुत ही अच्छी सीख आपके द्वारा हमको मिल रहा है आपके शब्दों से पुष्पा जी बहुत ही अच्छा लगा सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आप आए अपनी दिल की बातें हमारे साथ शेयर किया और जाते जाते मैं कहूंगा राजस्थान गुजरात के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज एक संदेश ये ही कि आप आप अपने को पूर्ण प्रभु पे पे भगवान विश्वास रखना चाहिए चाहिए चाहिए और जो जिंदगी में अच्छी, अच्छा ही कार्य करने किसी के प्रति कोई खराब ना ना सोचना ना अपने, आ, राग द्वेष नहीं रखे किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए सबसे प्रेम की भावना रखे और सबके साथ लेके सब अपने को चलना चाहिए जिंदगी में किस टाइम किस व्यक्ति की अपने को जरूरत पड़े तो आप बता नहीं सकते इसलिए किसी से भी दुश्मनी नहीं लेके सबसे प्रेम से अच्छे से जिंदगी जीनी चाहिए अपने को तो अच्छा रहेगा अपने लिए पुष्पा सोमानी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सभी के साथ प्यार से चलना चाहिए और जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी भी काम में आता है ये हमें पता नहीं होता इसलिए दुश्मनी ना रखते दोस्ती बनाए सभी से रखें ऐसा आपका भाव था बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया और सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव शेयर करने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका धन्यवाद सामान्य जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही सलामी जिंदगी कार्यक्रम में अगले संडे फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर और आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते मैं कहूंगा आप सभी भी आज के इस कार्यक्रम से काफी कुछ अच्छी बातें आपको सुनने को मिला है कुछ बातें जो अच्छी लगी हो उन्हें जरूर अपने जीवन में अपना ऐसी शुभाशा के साथ मुझे यानी आरजे रमेश और सोमानी जी को डीजे इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडु मध नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो, <स्थ> ले